पुराण रुद्र संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं तात तदनंतर भाग्यवानों में श्रेष्ठ और चतुर गिरिराज हिमवान ने बारातियों को भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सुंदर ढंग से सजाया तथा अपने पुत्रों एवं ने पर्वतों को भेजकर शिव सहित सब देवताओं को भोजन के लिए बुलाया जब सब लोग आ गए तब उनको बड़े आदर के साथ उत्तोत्म उत्तमोत्तम भोजन पदार्थों का भोजन कराया भोजन के पश्चात हाथ मुँह धो कु करके विष्णु आदि सब देवता विश्राम के लिए प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने डेरे में गए मेना की आज्ञा से सात भी स्त्रियों ने भगवान शिव से पूर्वक प्रार्थना करके उन्हें महान उत्सव से परिपूर्ण सुंदर वास भवन में ठहराया मेना के दिए हुए मनोहर रत्न सिंहासन पर बैठ आनंदित हुए शंभु ने उस वास मंदिर का निरीक्षण किया वह भवन प्रज्वलित हुए सैकड़ों रत्न में प्रदीपों के कारण अद्भुत प्रभा से उद्भासित हो रहा था वहाँ रत्न में पात्र तथा रत्नों के ही कलश रखे गए थे मोती और मणियों से सारा भवन जगमगा रहा था रत्न में दर्पण की शोभा से संपन्न तथा श्वेत चावड़ों से अलंकृत था मुक्ता मणियों की सुंदर मालाओं बंधनवारों से आवेष्टित हुआ वह वा वासभवन बड़ा समृद्धशाली दिखाई देता था उसकी कहीं उपमा नहीं थी वह महादिव्य अति विचित्र परम मनोहर तथा मन को आहलाद प्रदान करने वाला था उसके फर्श पर नाना प्रकार की रचनाएं की गई थी बेल बूटे निकाले गए थे शिव जी के दिए हुए वर का ही महान एवं अनुपम प्रभाव दिखाता हुआ वह शोभाशाली भवन शिवलोक के नाम से प्रसिद्ध किया गया था नाना प्रकार के सुगंध श्रेष्ठ द्रव्यों से सुवासित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 तथा शिवलोक आदि दिख रहे थे ऐसे आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस वास भवन को देखकर कर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत संतुष्ट हुए वहां अति रमणीय रत्नजटित उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से नीलापूर्वक सोए इधर हिमालय ने बड़ी प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं एवं दूसरे लोगों को भी भोजन कराया तथा जो कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे उस समय श्री विष्णु आदि सब देवता सानंद उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए तत्पश्चात धर्म को शिव के समीप भेजा योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से वासगृह में पहुंचकर कर योगेश्वर शंकर से समयोचित बात बोले प्रमथगणों के स्वामी महेश्वर उठिए उठिए आपका कल्याण हो आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए जनवास में चलिए और वहाँ सब देवताओं को कृतार्थ कीजिए